सफर, आर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर एक सौ रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ मैं हूँ आपका हम सफर और मेरे साथ आज इस शो को सजाने के लिए खास वीबा जी हैं जिनसे हम लोग पहले भी रूबरू हो चुके हैं और काफी अच्छे गानों का कलेक्शन उनके पास है तो आप सभी की तरफ से वीबा जी का भी आज के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी के सफर में आपको श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी वीबा जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत मजे में काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और हमारे सभी श्रोता भी आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं तो आज भी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बहुत सारे जो अच्छे गानों का कलेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता ही दीजिए हमारे श्रोताओं को तो उन्हें भी लगेगा कि आज ये गाने इस टाइप के गाने इस भाव के गाने सुनने को मिलेगा आज के इस एपिसोड में मैं लेके आई हूँ जो गाने उसमें मिक्सचर है और जिंदगी की सच्चाई है इसमें प्यार मोहब्बत मुस्कुराहट आ, नशा भी है दूरियां भी है और निकटता भी है कुल मिला जिंदगी की सच्चाई है इसमें क्या बात है क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत धमाकेदार गीत हो गया हमारे श्रोताओं के लिए तो सबसे पहला गाना आपके पिटारे में कौन सा है आ, पहला गाना मेरे पास है मोहब्बत भरा यह गीत है मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती अजी ये इंसान तो क्या खुदा से डर नहीं सकती नहीं। इसमें मोहब्बत को इस यकीन के साथ बया किया गया है कि मुझसे पहले मेरी मोहब्बत कभी नहीं मरेगी नहीं। अपने महबूबा को डैथ बैड से खींचते हुए कैसे प्रेमनाथ ले आते हैं अपने बोलों के जरिए अपने गीत के जरिए और उनकी वक्त में एक कशिश है एक प्यार की तासीर है जो उनके महबूबा को डैथ बैड से भी उठा के ले आती है बहुत सुंदर बहुत प्यारा दिल को छूने वाला गाना है क्या बात है क्या बात है मुझे लगता है ये चंगेज खान फिल्म का तो नहीं बता रहे आप जी जी हाँ 1957 में ये फिल्म आई थी चंगेज खान बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी उस समय की और केदार कपूर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था एम आर बकरी साहब ने इसे लिखा था और इस फिल्म के जैसे कि बहुत ही अच्छे पॉपुलर उस समय के स्टार्स थे प्रेमनाथ बीना शेख मुख्तार पर यह फिल्म पिक्चर किया गया था और जिस गाने की आपने जिक्र किया है विवाजी उसे जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और संगीतकार थे उस समय के हंसराज बहल जिन्होंने इस फिल्म को संगीत से सजाया था और 1957 का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है अब आगे बढ़ते हुए मैं कहते हैं मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते आप सुनाए हैं रेडियो पुनिनी आवाज एक से दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियां बांटो खोल आखे अपने ख्वाब नाज से जाग में लग जाओ उसी अंधा जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती मुहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती से जा जाकर एक दीवाना कहता है ये कह दो के एक दीवाना कहता है कोई दीवाना कहता है मेरी रू है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मर नहीं सकती फिल्म में चलिया चलिया दिल की महफिल में मेरी जान दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो गुल गवार कर नहीं सकती मुहब्बत जिंदा रहती है मुहब्बत मर नहीं सकती अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती चलिया कलिया दिल की महफिल में मेरी जान दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो कर नहीं सकती मोहब्बत जिंदा रहती है मोहब्बत मैं नहीं सकती जी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती चलिया चलिया चलिया चलिया दिल की महफिल में मरीजा दिल की महफिल में तुम मुझसे दूर हो गुलवा कर नहीं सकती मुहब्बत जिंदा रहती है मुहब्बत मैं नहीं सकती जीब इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती चलिया चलिया रेडियो एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशिया खबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बात एक खूबसूरत गीत आपने सुना मोहब्बत जिंद रहती है मोहब्बत बर नहीं सकती तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये गाना जो है चंगेज खान इस एल्बम से था जो बीबा जी ने याद करा तो बीबा जी अब अगला गाना आपके पिटारे में कौन सा है ये दूसरा गाना मेरे पास है वो है है, भूल भूल गए गए आवन कह आए, लेने न खबरिया, इसमें मीना कुमारी, विरह का गीत है। और इसमें मुझे लगता है कि ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता जरूर इनके महबूब की कोई मजबूरियां नहीं होंगी कभी तो इतने दूर है और मीना कुमारी विराहा का गीत गाते हुए तड़प भी रही हैं और उनको बुला भी रही हैं और उनके मिलने की एक उम्मीद लेकर इस गाने को गा रही हैं और इसके अंदर जो बोल हैं वो बड़े मुझे अट्रैक्ट करते हैं प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा झूठी है सारी नगरिया मुँह भूल गए सावरिया उसको सिर्फ अपना प्रीतम चाहिए और कोई नहीं ना दुनिया ना दुनिया में रहने वाले लोग बहुत प्यारा गीत है जी जी जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया बैजू बावरा इसल्बम से है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा और कहीं ना कहीं ये विरह का जो गीत है हमारे दिल को छू लेता है शकील बदाई साहब का लिखा ये गीत है लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में और बेहतरीन नौशाद साहब का संगीत है इस गाने के लिए और बैजू बावरा ये जो फिल्म थी नाइनटीन में रिलीज हुई थी और ये फिल्म खास मीना कुमारी और भारत भूषण पर पिक्चराइज किया गया था प्रे शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही अच्छा नमूना इसमें हम सभी को मिलता है सुनने को और ये संगीत के साथ साथ जो गाने बने हुए हैं ये भी अपने आप में बहुत ही कमाल के लिरिक्स हैं इसमें तो चलिए गाना सुनने के बाद फिर बात करते हैं इस फिल्म के बारे में आप सुनाए रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुश या नमस्कार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना बैजू बावरा इस एल्बम का और 1952 में ये फिल्म आई थी और उस समय ये फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कहानी को भी बयां करता है एक संगीतकार की कहानी को इसमें दिखाया गया है और विजय भट्ट इस फिल्म के विशेष डायरेक्टर रहे और भरत भूषण मीना कुमारी पर यह फिल्म बना था और सम्राट अकबर के समय की कहानी इसमें बताई गई थी और बैजू बावरा जो कैरेक्टर है वो भरत भूषण ने प्ले किया था और अपने पिता की मृत्यु का बदला संगीत सम्राट तानसेन से लेना चाहता है और तानसेन अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक था तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज एक साधारण व्यक्ति इतने बड़े संगीतकार के साथ किस तरह से वो बदला लेता है या किस तरह की बातें उसमें होती हैं वो बताई गई थी इसमें तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं विभा जी आपने फिल्म देखी है क्या बैजू जी हाँ जी बिल्कुल मैंने देखी है और दो बार देखी है तो उसमें क्या होता है मेरे को का सीन क्या बैजू बाने बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े हिट रहे हैं और उनको आप पूरा पूरी मूवी को एंजॉय करते आप स्टोरी के साथ साथ गाने बहुत हिट है इसके और बार बार सुनने को मन करता है चलिए शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही सुंदर जो एग्जाम्पल हम लोग हिंदी फिल्मों के गाने जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हम सभी के बीच में है बीच बीच में हम लोग इन चीजों को सुनते हैं तो हमारी संगीत की जो आत्मा है हमें नजर आता है तो आइए आगे बढ़ते है विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाने में थोड़ी सी मस्ती है थोड़ा चल, चल, चल और प्रीतम से मिलने के कई बहाने हैं इसमें जिसमें नूतन गाते हुए कह रही मोरा गोरा हैंग लोहे शाम रंग देते नूतन इसमें शाम शाम रंग की मांग इसलिए कर रही है ताकि वो अपने प्रीतम से चोरी से जाके मिल सके क्योंकि शाम रंग वो एक अंधेरे में मर्ज हो जाएगा ताकि उसको कोई देख ना सके और इसमें बहुत ही प्यारा लगता है जब जैसे उन्होंने एक्टिंग करी है जैसे फिल्माया गया गाना बहुत सुंदर है इसके बोल अच्छे हैं एक्टिंग बड़ी अच्छी है और अगर इसके भाव देखो तो कहीं ना कहीं वो एक सुकून देता है दिल को और इसके जो बोल हैं कुछ खो दिया है पाए के कुछ पा लिया है गवा के कहा ले तला है मनवा मुझे बावरिया बना के बहुत अच्छे बोला जी विमल राय के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी तो बीघा जमीन मधुमति जैसे बहुत ही पॉपुलर फिल्मों के बाद उन्होंने बंदनी ये फिल्म बनाई थी 1963 में ये फिल्म आई थी और इसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार बोस और इफ्तार तो यहाँ पर जो है एक कहानी ऐसी बताई गई है शायद आपने देखा हो तो जेल में एक डॉक्टर का किरदार निभाते हुए धर्मंदर साहब को बताया गया है डॉक्टर देवेंद्र और वो एक महिलाओं के जेल के डॉक्टर हैं तो इसलिए वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो कैद में रहती हैं और उनका देखरेख करना एक देवेंद्र जी का काम होता है और उसमें उन्हें किसी एक स्त्री से प्यार हो जाता है और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये स्त्री तो हथियारिन है तो इस तरह का ये क्लाइमैक्स इसमें बताया गया है तो चलिए विभा जी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत याद कराया है मोरे गोरा अंग गुलजार साहब का ये बहुत ही खूबसूरत कलम से लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर की आवाज में सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बाटो खुश रहो, बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़, आगे बढ़ते बात ही प्यारा सा आपने सुना मस्ती भरा, जैसे ने बताया था और सचिन देव बर्मन साहब का बात ही खूबसूरत संगीत से सजा गीत आपने सुना और अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत तो बीभाजी कौन सा अगला गीत आपके पास है अगले गीत में मेरे पास है थोड़े से आंसू पर तो जिंदगी चलते चलते थोड़ी सी नमकीन भी हो जानी चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है तो इसलिए ये गाना भी इसमें फिट हो सकता है मुबारक हो सबको को समा ये सुहाना मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न जाना अच्छा बहुत गाना है सुनील दत्त गा रहे हैं शादी का माहौल है और सुनील दत्त अपने आंसूओं को खुशी के आंसुओं का नाम दे रहे हैं जबकि उनका दिल श्रोताओं को उनके दर्द का एहसास दिलाता है साफ पता चलता है कि वो रो रहे हैं लेकिन अपने आंसुओं को खुशी का नाम देते हुए ये कह रहे हैं हजारों तरह के होते हैं आंसू अगर गम हो दिल में तो रोते हैं आंसू खुशी में भी आंखें भी गोते हैं आंसू उनके आंसू की कहानी उनकी व्यथा बता रहे हैं ने। ने। और इसकी पिक्चराइज किया गया बहुत अच्छी तरह और इसके बोल भी बड़े अच्छे हैं मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है जी जी जी अब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं अभी और ये आपने बताया मिलन इस एल्बम से है जो 1967 में आई थी फिल्म आनंद बक्सी साहब का लिखा है मुकेश जी का गाया लक्ष्मीकांत प्यारला का संगीत बद ये गीत अभी आपके लिए आप सुनाए हैं खुशियाँ बाटो मुबारक हो सबको समाये सुहाना मैं खुश हूं मेरे आसुआ न जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना रखो सब को समाये सुहाना मैं खुश हूँ मेरे आँसुओं पे न जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना हजारों तरह के ये होते हैं आंसू अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू खुशी में भी आंखें खुशी में भी भी भिगोते हैं आंसू इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना मेरे हाँ सुुओ पहना जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, दीवाना शहनाईयां दे रही हैं दुहाई ये शहनाईयां दे रही हैं दुहाई कोई चीज अपनी हुई है पराई किसी से मिलन है किसी से मिलन है किसी से जुदाई मेरे तोड़ा ना ता पुराना मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना की नदी का बहाव ये बोले समय की नदी का बहाव ये बाबुल की गलियां ये माँ की नाव चली हो तो गोरी चली हो तो गोरी सुनो भूल जाओ नके याद करना फिर याद आना मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मुबारक हो सबको को समाए सुहाना मैं खुश हूँ मेरे आसु पे न जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना रेडियो आवाज एफएम खुश रहो बांटो नमस्कार आपने सुना बहुत ही पॉपुलर फिल्म, फिल्म रही और इसमें जो है बा राव ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और फिल्म जो है उस समय काफी जो है पॉपुलर रही और ये एक दूसरी फिल्म की रीमेक थी और एलवी प्रसाद द्वारा इसे निर्मित किया गया था प्रोड्यूस किया गया था सुरील दत्त नूतन पर पिक्चराइज किया गया था प्राण और देविन वर्मा जैसे कॉमेडी एक्टर भी इसमें रहे और लक्ष्मीकांत का संगीत से सजा ये फिल्म एक छोटी सी कहानी को बयां करती है एक विधवा जो लड़की है एक गरीब नाविक जो है उससे प्यार कर बैठता है और दोनों के प्यार को जो है लोग अलग ढंग से देखते हैं और आखिरी में जो है गोपी पर एक आरोप लगा जाता है कि वो एक विधवा के ऊपर अवैध संबंध का ये जो बातें हैं इसमें बताई गई तो जो सीन है उसमें दिखाई गई लेकिन फिर बाद में सारा ही क्लाइमैक्स खत्म हो जाता है और फिल्म में हैप्पी एंडिंग भी दिखाया गया है आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ विवाजी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आ, कोशिश कर रही हूँ कि अब एक चुलबुला सा अच्छा सा गाना लेके आऊ जिससे वो आंसू वाला माहौल खत्म हो जाए और जी जी जी जी ये गाना मेरे पास है मुड़ मुड़ के देख मुड़ मुड़ के जिंदगी के सफर में तू अकेला ही नहीं कई बार इंसान दोराहे पे आकर रुक जाता है और समझ में नहीं आता कि वो रुके या आगे बढ़ जाए वो इसी दुविधा में, में राज कपूर है इस, इस <laughs> और और नादिरा इसमें की अच्छा जैसे राज कपूर जो है दुविधा में आ, आगे जाऊ पीछे जाऊ क्या करूँ <laughs> पर फिर यही डिसाइड करते है इसके गाने के बोल आगे चल के बड़े अच्छे हैं नैनो से नैना जो मिला के देख मौसम के के साथ मुस्कुरा देख दुनिया उसी की है जो आगे चार सौ बीस का आपने याद कराया शैलेंद्र साहब का लिखा आशा भोसले मनाड़े का गाया है और शंकर जैकिसन साहब का संगीत ऐसी सजा गीत अभी हमारे श्रोताओं के लिए जी हां मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड के मुड़ मुड के ना देख मुड़के मुड़ के ना देख मुड़के मुड़ के ना देख मुड़के जिंदगा के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर हैं है। के सफर में तू अकेला ही नहीं है, है।, ही नहीं है। हम हम भी तेरे सफर हाँ मुड़ मुड़के मुड़ मुड़के न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 जो चलता जाए जो इसके साथे में ही चलता जाए दुनिया उसी की है जो चलता जाए दुनिया के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हम ही, ही हम भी तेरे सफर के के के के के के के के देख देख देख देख मुण मुण नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बुड़ मुड़ के नाते सी का एक गाना आपने सुना जो बहुत ही प्यारा सा गाना है और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमें आज भी वर्तमान में मैसेज देता है और ये जो फिल्म बनी थी एक जीवन शैली को बताने की कोशिश की है और राज नाम के एक लड़के की कहानी इसमें बताई गई है जब एक अमीर व्यापारी सोनाचंद उसके लिए एक मुश्किल का काम करता है हालांकि जब राज को सोनाचंद के बेईमान तरीके का पता चलता है तो वह बदला लेने का फैसला भी ले लेता है और फिर आखिरी में चीज़ें बहुत ही हैप्पी हैंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती हैं और इसमें राज कपूर साहब का जो एक्शन और कॉमेडी भी दोनों मिला के उन्होंने एक्शन किया था इसमें तो बहुत ही मजेदार फिल्म थी आशा करता हूँ हमारे विवादी <laughs> जी जी तो हो पिक्चर होती है जो मैंने बचपन में देखी है उसको मैंने दोबारा जरूर देखा <laughs> है वर्डिंग जो अच्छी लगती है तो उसके पीछे छुपी स्टोरी को मैं जरूर सुनना चाहती हूँ देखना चाहती हूँ तो इसलिए ये मूवी मैंने वाकई मैंने फिर से देखी है चलिए बहुत अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं अब अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला थोड़ा सा दर्द है इसमें और धर्मेंद्र शिकायत कर रहे हैं इसमें और कह रहे हैं मुझे दर्दे दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए तो एक, एक एक तड़प है जो नंदा के लिए है वो उसमें इसी तड़प को गाने में गुनगुनाते हुए बया कर रहे हैं मैं अपनी दुनिया में कितना खुश था मजे में था अपने आकर मेरी दुनिया ही उथल पुथल कर <laughs> तो दिया मुझे आप किस लिए मिल गए मैं अकेले यूं ही मजे में था मुझे आप किस लिए गया था ये खूबसूरत फिल्म आकाश दीप का जो आपने याद कराया है और इसमें शंकर जो है विशेष धर्मंदर ने अभिनय किया है शंकर का और वो अपने निराश निराशा जो है उसकी ये होती है कि उसके पिताजी की मौत देखता है और फिर बहुत मुश्किल से पिताजी जो है काफ़ी मेहनत करके अपने परिवार को चलाने की कोशिश करता है और उस बीच में ये कश्मता है और उनका एक छोटा भाई भी है जो चाय स्टॉल चलाने का काम करता है और उसमें वो मस्त रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गरीबी का जो भाव है वो आ जाता है बीच में और उसके लिए वो जद्दोजहद मेहनत करते हैं तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और ये गीत भी हमें कहीं ना कहीं एक अलग फील देता है बजर सुल्तान की कलम से लिखा यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में चित्रगुप्त का संगीत है तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बाँटो ले यू भी मज़े में था मुझे आप किस लिए मिल गए मुझे दर्द दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए केले यूं भी मजे में था मुझे आप किस लिए आप सुन्दर रेडियो आवाज पर खाबो का सफर कहते हैं ज़िंदगी की राहों राहों में अंधेरा बहुत है ये कभी मत कहना को रोशन करना है अगर तो दिल में सदा उम्मीद की लौ जलाए रखना <laughs> nice. जी जी अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पिटारे में मुझे लगता है दो तो मोहब्बत करने वाले को मिला देना चाहिए इसलिए ये मोहब्बत वाला गीत लेके आए हैं क्या बात है बहुत सुंदर कर आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं तो और फिर क्या है इसमें दो आखिर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं <laughs> और मोहब्बत की शुरुआत हुई है और दिल में उठते हुए भावों को गीत में गाया जा रहा है अच्छा अच्छा साधना और जय मुखर्जी है दोनों मस्ती में है और इसके बोल इसमें आगे चल के आते हैं अदा आशकी के नजर शायराना मोहब्बत नहीं तो फिर और क्या है बात ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये गीत एक मुसाफिर एक हसीना इस एल्बम से है जो 1962 में रिलीज हुई थी चलिए इस फिल्म के जो कलाकार हैं वो जॉय मुखार्जी राजेंद्र नाथ साधनासानी धुमाल इन पर पिक्चराइज किया गया है तो इस गाने का आनंद उठा रहे हैं ये गाना जो है खास एच एस बिहारी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और ओ पी नैयर साहब का संगीत सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियां बांटो आपका मुस्कुर मुझे देख आप चलती फिरती तस्वीर जैसे अदी की नजर मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है हो मुझे नमस्कार आप, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात आठ एफ पर खाबों का सफर मैं वो आपका हम सफर सनी और हमारे साथ आज के खास मेहमान इस एपिसोड में वीबा जी हैं जिनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है आपके तो पास है जिन्हें मेरे पास एक नशे से भरा हुआ गाना है जिसमें मस्ती है एक्टिंग है प्यार है और मैसेज भी है और बड़ा डीप मैसेज है इस गाने में जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और दिलीप कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं उनकी एक्टिंग और स्पेशली उनकी जोड़ी जो वे जयंती माला के साथ रही है मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो मैं पीता नहीं पिलाई गई है oh. इसमें इसमें दिलीप कुमार ने कमाल की शराबी की एक्टिंग करी है और गाने का एक एक बोल मीनिंगफुल है इसमें mm -hmm. आज के दौर में हो रही दोरी जिंदगी का का का बयान है पार्टी का है है है है है है है पार्टी माहौल इसमें वर्डिंग है। कोई पी रहा है लहू आदमी दिल दिल में मस्ती रचाई गई है। जमाने के यारो चलन है निराले यहां तन है उजले मगर दिल है क्या पार, क्या बात बात बहुत ही प्यारा सा गीत आपने लीडर फिल्म का याद किया है जो 1964 में आई थी ये एक कानून की पढ़ाई करने वाले विजय नाम का लड़के की कहानी है और वो सरकार की आलोचना करता है खूबसूरत महिला से इश्कबाजी करता है और जहां जाता है मुसीबत में पड़ता है <laughs> और उस पर राजनीतिक की जो है बातें आ जाती है और आखिरी में उसके ऊपर एक हत्या का भी आरोप लगता है फिर बाद में सारी चीज़ें जो है एक वकील होने के नाते जाँच पड़ताल भी होती है वे चीज़ें जो है बाद में ठीक हो जाती हैं और इसमें काफ़ी गाने जो है बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं तेरे हस्न की क्या तारीफ़ करूं एक शहनशाह ने बनवाया एक गाँव ताज महल हम्म इस तरह के बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और इसमें आज अभी हम लोग जो आपको सुनाने वाले हैं विवा जी ने जिसे याद कराया मुझे दुनिया पालो शराबीना समझो तो आई ऐसी गाने के साथ विवा जी हम लोग आखिरी मोड में हैं तो मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ श्रोताओं अच्छा से बात करके ऐसे लगता है की मैं उनसे सामने बैठ के ही बातें कर रही हूँ और इंजॉय करी उन गानों को भी इंजॉय करती हूँ और मैं चाहती हूँ की हमारे श्रोतागण इस आ, कड़ी को सुने इसको इंजॉय करें और वो मस्ती के साथ के साथ जिंदगी हर पहलू को जिये बहुत ही प्यारी सी बातें आपने कही आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें पसंद आ रही हैं और कहते हैं मैं सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं मैं देखता हूं और याद रखता हूं मैं करता हूं और समझ जाता हूं तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं आपको इन चंद लाइनों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी मिलता है जब भी हम लोग किसी चीज़ को सुने तो पूरे दिल से सुने देखें तो पूरे दिल से देखें और जो करें वो भी पूरा दिल से आप करें जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आप हो, ये एहसास के साथ आप करेंगे तो चीज़ें आसानी से और बहुत अच्छी हो जाती हैं अगर हम कुछ कर रहे हैं और वहाँ की बातें नहीं, किसी और दुनिया में हम खो गए दिल से कहीं और दुनिया में चले गए विचारों से कहीं और चले गए तब तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें और जो सेटिस्फैक्शन चाहिए जो हंड्रेड परसेंट उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो इसीलिए आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसे सौ परसेंट अपना टाइम और अपना दिन दिमाग सब कुछ वही पर दे विभा वंस अगेन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुनाए है। रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियां बाटो दुनिया वालों शराब न समझो मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है जहा बेखुदी में कदम लड़खड़ाए आ राह मुझे तो दिखाई गई ले मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं किसी को मिले हैं कनक ने प्यारे किसी को नजर से पिलाई गई है झे दुनिया वालों शराब न समझो मफी तो नहीं पिलाई गई है किसी को नशा ये तो नशा है ज़िंदगी का कोई पी रहा है लहू आदमी का हरक दिल में मस्ती रचाई गई है मुझे दुनिया वालों शराब न समझो मैं पीता नहीं हूँ है दिल है काले ये दुनिया है दुनिया यहाँ मालो जल में दिलों की खराबी छुपाई गई है मुझे दुनिया न लो नर हम नहीं हूँ खिलाई गई y ko di